महाभारत कर्ण पर्व द्विनवती तमोध्यायः कौरवों का शोक भीम आदि पांडवों का हर्ष कौरव सेना का पलायन और दुखित शल्य का दुर्योधन को सांत्वना दे दल्यस्तु कर्णार्जुन योम पदानुगे रथेर बलान दृष्टवा संजय कहते हैं राजन कर्ण और अर्जुन के संग्राम में बाणों द्वारा सारी सेनाएं रौंद डाली गई थी और अधिरथ पुत्र कर्ण पैदल होकर मारा गया था यह सब देखकर राजा शल्य जिसका आवरण एवं अन्य सारी सामग्री नष्ट कर दी गई थी उस रथ के द्वारा वहाँ से चल दिए निपातवाज नागम बलम त्य दृष्टुतपुत्र दुर्योधनो श्रु प्रतिपूर्ण नेत्रो दीनो बहुर्णेश चातर चातरूप कौरवसेना के रथ घोड़े और हाथी मार डाले गए थे सूतपुत्र का भी वध कर दिया गया था उस अवस्था में उस सेना को देखकर दुर्योधन की आंखों में आंसू भर आए और वह बारंबार लंबी सांस खीसता हुआ दीन एवं दुखी हो गया कर्णम तु सूरम पतितम पृथिव्याम सराचितम शोड़ित दिग्धगात्र यदि छया सूर्यस्थम्छवा कर्ण पृथ्वी पर पड़ा हुआ था उसके शरीर में बहुत से बाण व्याप्त हो रहे थे तथा सारा अंग खून से लतपथ हो रहा था उस अवस्था में दैवेक्षा से पृथ्वी पर उतरे हुए सूर्य के समान उसे देखने के लिए सब लोग उसकी लाश को घेर खड़े हो गए प्रहृष्टविस्तविषण विस्मृता तथा परेशोकहता इवाभव परे त्वीयाच परस्परेण यथैषा प्रकृति तथा कोई प्रसन्न था कौ को, तो कोई भयभीत कोई विषादग्रस्त था तो कोई आश्चर्यचकित तथा दूसरे बहुत से लोग शोक से मृत प्राय हो रहे थे आपके और शत्रु पक्ष के सैनिकों में से जिसकी जैसी प्रकृति थी दी परस्पर उसी भाव में मग्न थे प्रविध वर्माभरणुधम धनंजये नाम यहोजा्यकर्ण कुर प्रदुद्रुव हतर सभा गाव इवा जने वने जिसके कवच आभूषण वस्त्र और अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न होकर पड़े थे उस महाबली कर्ण को अर्जुन द्वारा मारा गया देख कौरव सैनिक निर्जन वन में साड़ के मारे जाने पर भागने वाली गायों के समान इधर उधर भाग चले भी, भी स्वे नादम करोद से कमयान हते आस्फोटन बलगत नृत्य कर्ण के मारे जाने पर धृतराष्ट्र के पुत्रों को भयभीत करते हुए भीमसेन भयंकर स्वर से सिंह रात करके आकाश और पृथ्वी को कपाने तथा ताल ठोककर नाचने कूदने लगे तथे राजन सोमका तद निम राजन इसी प्रकार समस्त सोमक और संजय भी शंख बजाने और एक दूसरे को छाती से लगाने लगे शोतपुत्र के मारे जाने पर उस समय पांडव दल के सभी छत्री परस्पर हस्तमग्न हो रहे थे प्रतिज्ञा पार्थ जैसे सिंह हाथी को पछाड़ देता है उसी प्रकार पुरुष अर्जुन ने बड़ी भारी मार काट मचाकर कर्ण का वध किया अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और उन्होंने वैर का अंत कर दिया मद्रधि विमूढ़ चेता ध्वजेदर्योधन श्याजन सवाप्य दुखाद वचनम ब राजन जिसकी ध्वजा काट दी गई थी उस रथ के द्वारा मद्राज सल्य भी विमूढ़ चित्त होकर तुरंत दुर्योधन के पास गए और दुख से आंसू बहाते हुए इस प्रकार बोले बलम आसू बहादी ना गये गिरकूट कल्पी नरेश्वर तुम्हारी सेना के हाथों घोड़े रथ और प्रमुख वीर नष्ट भ्रष्ट हो गए सारी सेना में यमराज का राज्य सा हो गया है पर्वत शिखरों के समान विशाल हाथी घोड़े और पैदल मनुष्य एक दूसरे से टक्कर लेकर अपने प्राण खो बैठे हैं नयताज संभारत युद्धमासे यथा तु कर्णार्जुन योभुव ग्रस्त ही कर्णे न समेत्य तो के ये भारत आज कर्ण और अर्जुन में जैसा युद्ध हुआ है वैसा पहले कभी नहीं हुआ था कर्ण ने धावा करके श्री कृष्ण अर्जुन तथा तुम्हारे अन्य सब शत्रुओं को भी प्रायः प्राणों के संकट में डाल दिया था परंतु कोई फल नहीं निकला दैव ध्रुव पार्थवशात्वृत्तम यद पांडवान् पातिनितास्तु सर्वे दसैवीरा निहताद्धी निश्चय ही दैव कु पुत्रों के अधीन होकर काम कर रहा है क्योंकि वह पांडवों की तो रक्षा करता है और हमारा विनाश यही कारण है कि तुम्हारे अर्थ की सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वाले प्रायः सभी वीर शत्रुओं के हाथ से बलपूर्वक मारे गए। कुबेर प्रभावान पते सुवीरा शौर्य बल तेजसा तय स्तुयुक्ता विविध गुण राज तुम्हारी सेना के श्रेष्ठ वीर कुबेर इंद्र के समान प्रभावशाली तथा बल पराक्रम सौर्य, तेज एवं अन्य नाना प्रकार के गुण समूहों से संपन्न थे अवध्य कल अवध्य कल्पानिहता नरेन्द्र काम युध पांडवे जयी तन्म शुचु भारत दृष्ट में परिया स्व तम न सदात सिद्धि जो जो राजा तुम्हारे स्वार्थ की सिद्धि चाहने वाले और अवध के समान थे उन सबको पांडवों ने युद्ध में मार डाला अतः अच्छा भारत तुम शोक न करो जैसा प्रारब्ध का खेल है सबको सदा ही सिद्धि नहीं मिलती ऐसा जानकर धैर्य धारण करो तद्वजो मद्रपते निशम्य संताप्य ने तम मनसा निरीक्ष दुर्योधनो दीन मना विष्य पुनः पुनस्व सदार्थ रूप मद्रास्थल की ये बातें सुनकर और अपने अन्याय पर भी मन की मन दृष्टि डालकर दुर्योधन बहुत उदास एवं दुखी हो गया वह अत्यंत पीड़ित और अचेषा होकर बारम्बार लंबी सांसें भरने लगा ये श्री महाभारती कर्णपर्वण ही शल्य प्रत्यागमन दिन इस प्रकार श्री महाभारत कर्णपर्व में शल्य का युद्ध से प्रत्यागमन विषयक नब्बे अध्याय पूरा हुआ